तब तक एक-एक दिन के बदले एक-एक वर्ष के क्रम से दीर्घ काल तक स्वर्ग लोक में मनुष्य निर्विकार चित्त से निवास करते हैं इस जगत में वे ही मुर्दे के समान हैं जिन्होंने यश का उपार्जन नहीं किया वे ही अंधे हैं जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े वे ही नपुंसक हैं जो सदा दान नहीं देते और वे ही शोक के योग्य हैं जो सदा धर्म पालन में संलग्न नहीं रहते देवादि देव महादेव जी का यह वचन सुनकर पिपलाद मुनि शांत हो गए उन्होंने भगवान शिव को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर कहा जो मन वाणी और क्रिया द्वारा सदा मेरे हित में संलग्न रहकर मेरा उपकार करते रहते हैं उनका तथा अन्य लोगों का हित करने के लिए मैं देवता के पूजनी, उमा सहित भगवान शंकर को प्रणाम करता हूं जिन्होंने मेरी रक्षा की हमें पाल पोसकर बड़ा किया अपना सगोत्र और सहधर्मी बनाया भगवान शिव उनके मनोरथ पूर्ण कार्य करें मैं बाल चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले महादेव जी को नित्य प्रणाम करता हूं प्रभु जिन्होंने माता-पिता की भांति मेरा भरण पोषण किया है उनके नाम से तीनों लोकों के लिए यह तीर्थ हो इससे उनका यश होगा और मैं उनके ऋण से पूर्ण हो जाऊंगा पृथ्वी पर देवताओं के जो-जो क्षेत्र जो और तीर्थ हैं उन सब की अपेक्षा इस तीर्थ का अधिक महात्म्य हो इस बात का यदि देवता लोग अनुमोदन करें तो मैं उनके अपराध क्षमा कर सकता हूं पिपलाद ने यह बात इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं के सामने कही और सबने आदरपूर्वक इसका समर्थन किया बालक इत्लाद की बुद्धि विनय विद्या शौर्य बल साहस सत्यभाषण माता-पिता के प्रति भक्ति तथा भाव शुद्धि को जानकर शंकर जी ने उनसे कहा बेटा जो तुम्हारा अधिष्ट हो उसे बताओ वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा तुम अपने मन में अनथा विचार न करना विपलाद जी बोले महेश्वर जो धर्मनिष्ठ पुरुष गंगा जी में स्नान करके आपके चरण कमलों का दर्शन करते हैं उन्हें समस्त अभिष्ट वस्तुएं प्राप्त हों और शरीर का अंत होने पर वे शिव के धाम में जाएं नाथ मेरे पिता और माता आपके चरणों में पड़े थे ये पीपल और देवता भी आपके स्थान में आकर सुखी हो गए हैं ये सब लोग सदा आपका दर्शन करें और आपके ही धाम जाएं पिपलाद की यह बात सुनकर देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई वे उनके भय से मुक्त हो इस प्रकार बोले ब्राह्मण तुमने वही किया है जो देवताओं को अधिष्ठ था देवाधिदेव भगवान शिव की आज्ञा भी पालन किया और पहले वरदान भी दूसरों के लिए ही मांगा अपने लिए नहीं इसलिए हम भी संतुष्ट होकर तुम्हें कुछ देना चाहते हैं तुम हमसे कोई वर मांगो पिपलाद जी ने कहा देवताओं मैं अपने माता-पिता को देखना चाहता हूं मैंने केवल उनका नाम सुना है संसार में वही प्राणी धन्य है जो माता-पिता के अधीन रहकर उनकी सेवा शुश्रुषा करते हैं अपनी इंद्रियों को शरीर को कुल शक्ति और बुद्धि को माता-पिता के कार्य में लगाकर पुत्र कृतकृत्य हो जाता है यदि मैं उनका दर्शन भी पा जाऊं तो मेरे मन वचन शरीर और क्रियाओं का फल प्राप्त हो जाएगा पिपलाद मुनि का यह कथन सुनकर देवताओं ने परस्पर सलाह करके कहा ब्राह्मण तुम्हारे माता-पिता दिव्य विमान पर आरुण हो तुम्हें देखने के लिए आते हैं तुम भी निश्चय ही उन्हें देखोगे विषाद छोड़कर अपने मन को शांत करो देखो देखो वे श्रेष्ठ विमान पर बैठे आ रहे हैं उनके दिव्य शरीर पर स्वर्गीय आभूषण शोभा पाते हैं पिपलाद में भगवान शिव के समीप अपने माता-पिता को देखकर प्रणाम किया उस समय उनके नेत्रों में आनंद के आंसू भर आए थे वे किसी तरह गदगद कंठ से बोले अन्य कुलिन पुत्र अपने माता-पिता को तारते हैं किंतु मैं ऐसा भाग्यहीन हूं जो अपनी माता के उधर को विदीर्ण करने में कारण बना उस समय उनके माता-पिता ने कहा पुत्र तुम धन्य हो जिसकी कीर्ति स्वर्ग लोक तक फैली है तुमने भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन किया और देवताओं को সান্তना दी तुम जैसे पुत्र से पितरों के उत्तम लोग कभी क्षीण नहीं होते इसी समय पिपलाद के मस्तक पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी देवताओं ने जय जयकार किया पत्नी सहित दधीच ने भी पुत्र को आशीर्वाद दिया और शंकर गंगा तथा देवताओं को नमस्कार करके पिपलाद से कहा बेटा विवाह करके भगवान शिव की भक्ति और गंगा जी का सेवन करो पुत्र की उत्पत्ति करके विधि पूर्वक दक्षिणा सहित यज्ञों का अनुष्ठान करो और सब प्रकार से कृतार्थ हो दीर्घ काल के लिए दिव्य लोक में स्थान प्राप्त करो पिपलाद ने कहा पिताजी मैं ऐसा ही करूंगा तदंतर पत्नी सहित दधीचि पुत्र को बारंबार সান্তना दे देवताओं की आज्ञा ले पुनः दिव्य लोक में चले गए इस प्रकार देवताओं ने भगवान शिव से कहा जगदीश्वर अब दधीचि की हड्डियों की हमारी और इन गौओं की पवित्रता के लिए कोई उपाय बताइए शिवजी ने कहा गंगा जी में स्नान करके संपूर्ण देवता और गौएं पाप मुक्त हो सकती हैं इसी प्रकार दधीचि के शरीर की हड्डियां भी गंगा जी के जल में धोने से पवित्र हो जाएंगे शिवजी की आज्ञा के अनुसार देवता स्नान करके शुद्ध हो गए और हड्डियां धोने मात्र से पवित्र हो गईं जहां देवता पाप मुक्त हुए वह पाप नाशन तीर्थ कहलाता है वहां का स्नान और दान ब्रह्म हत्या का नाश करने वाला है जहां गौएं पवित्र हुईं उस स्थान का नाम गो तीर्थ हुआ जहां दधीच की हड्डियां पवित्र की गईं उसे पितृ तीर्थ जानना चाहिए वह पितरों की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है जिस किसी प्राणी के वह कितना ही पापी क्यों न हो शरीर की राख हड्डी नख और रोएं उस तीर्थ में पड़ जाते हैं वह तब तक स्वर्ग लोक में निवास करता है जब तक कि चंद्रमा सूर्य और तारों का अस्तित्व बना रहता है इस प्रकार उस तीर्थ से तीन तीर्थ प्रकट हुए उस समय देवताओं और गौओं ने पवित्र होकर भगवान शंकर से कहा हम लोग अपने अपने स्थान को जाएंगे यहां सूर्य देव की प्रतिष्ठा की गई है इनके प्रतिष्ठित होने से सब देवता प्रतिष्ठित हो जाएंगे इसलिए आप हमें आज्ञा दें सनातन सूर्य देव स्थावर जंगम रूप जगत के आत्मा हैं जहां जगत जननी गंगा और साक्षात भगवान त्रयंबक विराज रहे हैं वहां प्रतिष्ठान नामक तीर्थ भी हो यूं कह कर देवताओं ने पिपलाद से भी अनुमति ली और अपने-अपने निवास स्थान को चले गए वहां जितने पीपल थे कालांतर में अक्षय स्वर्ग को प्राप्त हुए प्रतापी पिपलाद ने उस क्षेत्र के अधिष्ठाता देवता के रूप में भगवान शंकर की स्थापना करके उनका पूजन किया फिर गौतम की कन्या को पत्नी रूप में प्राप्त करके कई पुत्र उत्पन्न किए लक्ष्मी और यज्ञ का उपार्जन किया तथा अंत में वे सुहित जनों के साथ स्वर्ग लोक को चले गए तब से वह क्षेत्र पिपलेश्वर तीर्थ कहलाता है वह सब यज्ञों का फल देने वाला पवित्र तीर्थ है उसके स्मरण मात्र से पापों का नाश हो जाता है फिर स्नान दान और सूर्य के दर्शन से जो लाभ होता है उसके लिए तो कहना ही क्या है वहां देवाधिदेव महादेव जी के दो नाम हैं चक्रेश्वर और पिपलेश्वर इस रहस्य को जानकर मनुष्य सब अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है देव मंदिर में सूर्य की प्रतिष्ठा होने से वह क्षेत्र प्रतिष्ठान कहलाया जो देवताओं को भी बहुत प्रिय है यह उपाख्यान अत्यंत पवित्र है जो मनुष्य इसका पाठ अथवा श्रवण करता है वह दीर्घजीवी धनवान और धर्मात्मा होता है तथा अंत में भगवान शंकर का स्मरण करके उन्हीं को प्राप्त कर लेता है